दूसरा प्रश्न परमात्मा को कैसे तृप्त करूं सुदास भारती परमात्मा तो परम तृप्ति है परमात्मा को तृप्त नहीं करना है तुम्हें तृप्त होना है लेकिन तुम्हारे प्रश्न का अर्थ मैं समझा तुम यह कह रहे हो कि मैं कैसा बनूं कि परमात्मा मुझसे तृप्त हो जाए लेकिन परमात्मा तो तुमसे तृप्त है तुम जैसे हो वैसे ही परमात्मा को तुमसे जरा भी अर्चन नहीं तुम उसकी तरफ पीठ किए रहो वो तृप्त है तुम उसकी पूजा करो वो तृप्त है तुम उसे पत्थर मारो वो तृप्त तुम फूल चढ़ाओ तो तुम गीत गाओ तो तुम गालियां बरसाओ तो तुम उसे मानो तो तुम उसे न मानो तो तुम जन्मों जन्मों में उसकी याद फिक्र ना करो तो या तुम उसे रोज अहिरने स्मरण करो तो परमात्मा तृप्त है अतृप्त होने का उसका कोई उपाय नहीं वह चाहे भी तो अतृप्त नहीं हो सकता ऐसा समझो कि परम तृप्ति का नाम ही परमात्मा है इसलिए तो हमने परम तृप्त व्यक्तियों को भगवान कहा बुद्ध को महावीर को कृष्ण को ये परम त्रप्त लोग हैं इनके जीवन में कोई भी असंतोष का स्वर नहीं इनकी वीणा पर एक ही राग उठता है परम तृप्ति का तुष्टि का परितोष का ऐसे बजाओ कि वैसे बजाओ इनकी बांसुरी से तुम असंतोष का स्वर पैदा नहीं कर सकते बुद्ध का एक शिष्य पूर्ण काश्यप ज्ञान को उपलब्ध हो गया परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखा और कहा मुझे आज्ञा दें कि जाऊं और आपने जो मुझे दिया है वो औरों को बांटूं बुद्ध ने कहा मेरा आशीष मगर मैं जानना चाहता हूं तू कहा जाएगा किस दिशा में किस देश में किन लोगों के बीच पूर्ण ने कहा कि मैं सूखा नाम के प्रांत में जाऊंगा बिहार का एक हिस्सा था क्योंकि वहां अब तक कोई भी भिक्षु नहीं गया बुद्ध ने कहा तू ये इरादा छोड़ दे तो अच्छा इतने से ही तुझे समझ लेना चाहिए कि अब तक वहां क्यों कोई भिक्षु नहीं गया उस इलाके के लोग बड़े कठोर पाषाण हृदय हत्यारे हैं चोर हैं बेईमान हैं लुटेरे ठग उस इलाके के लोगों में धर्म का प्रचार असंभव है वे तेरी सुनेंगे ही नहीं उल्टे तुझे सताएंगे बहुत दुष्ट प्रकृति के तू वहां ना जा इतना बड़ा देश पड़ा है बहुत पात्र हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां जा उन अपात्रों के बीच क्यों जाना लेकिन पूर्ण ने कहा कि नहीं भगवान मुझे वहीं जाने दें आखिर उनको भी तो जरूरत है अब कोई भी वाहन आ जाएगा तो क्या वे आपके संदेश से वंचित ही रह जाएंगे और सौ को कहूंगा तो एक तो समझेगा दस समझेंगे तो एक तो चलेगा दस चलेंगे तो एक तो पहुंचेगा इतना भी क्या कम नहीं माना पूर्ण तो बुद्ध ने कहा इसके पहले कि तू जा तीन प्रश्नों के उत्तर दे दे पहला कि वहां के लोग गालियां देंगे तुझे तो तेरे मन में क्या होगा पूर्ण हंसने लगा उसने कहा आप भली भांति जानते क्योंकि अब मेरा मन और आपका मन कुछ अलग नहीं रहे जो आपको होगा सो मुझे होगा फिर भी आप पूछते हैं इसलिए निवेदन करता हूं कि अगर लोग मुझे गालियां देंगे तो मेरे मन में होगा कि कितने भले लोग हैं कि गालियां ही देते मारते नहीं बुद्धने का और पूर्ण दूसरा प्रश्न अगर लोग मारें पीटें फिर तुझे क्या होगा पूर्ण ने कहा यही कि कितने भले लोग हैं सिर्फ मारते हैं मार ही नहीं डालते और बुद्ध ने कहा पूर्ण अंतिम और तीसरा प्रश्न अगर वे लोग तुझे मार ही डालें तो जब तू अंतिम सांस ले रहा होगा तो किस भाव से विदा होगा पूर्ण ने कहा यही भाव श्वास श्वास में रोए रोए में गूंजेगा कि कितने भले लोग हैं मुझे उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी जिसमें कहीं पैर फिसल सकता था अब कोई भूल चूक नहीं होगी अब पैर फिसलने की संभावना न रही मैं धन्यवाद देता हुआ अनुग्रहित विदा हो जाऊंगा बुद्ध का कहा तब तू जा सकता है तब तू जहां जाना चाहे जा सकता है अब तेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं अब मुझसे तू पूछना ही मत अब पूछने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि तू परम तृप्त हो गया और परम तृप्ति बुद्धत्व का लक्षण तुम पूछते हो सुदास परमात्मा को कैसे तृप्त करूं परमात्मा तृप्त है तृप्ति ही उसकी गंध है तृप्ति ही उसका रंग है उसका रूप है लेकिन तुम्हारा असली मतलब यह है कि मैं अपने को कैसा बनाऊं कैसा रचूं कैसा गढ़ूं कि परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो उसकी आशीष मुझ पर बरसे मन नहीं लगता लगाए क्या करूं बेबसी छाई हुई है नींद सी आई हुई है तन नहीं जगता जगाए क्या करूं मन नहीं लगता लगाए क्या करूं रात सोभी और स्धी आई तुम्हारी दिन नहीं उगता उगाए क्या करूं मन नहीं लगता लगाए क्या करूं इन हवाओं से न बोलूं पीर का घूंघट न खोलूं प्रण नहीं निभता निभाए क्या करूं मन नहीं लगता लगाए क्या करूं तुमने अपनी बेबसी की बात कही तुम ये कह रहे हो कि मैं तो स्वयं को अभी स्वीकार नहीं कर पाता परमात्मा मुझे कैसे स्वीकार करेगा लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम चाहे अपने को स्वीकार करो या ना करो वह तुम्हें स्वीकार किए हुए नहीं तो कौन तुम्हारे भीतर श्वास ले कौन तुम्हारे हृदय में धड़के पापी से पापी भी उसे अंगीकार उतना ही जितना आत्मा रावण के भीतर वह उतना ही मौजूद है जितना राम के भीतर उस परम अवस्था में भेद नहीं है उस परम अवस्था में कोई ना ऊपर है ना कोई नीचे है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि मैं कह रहा हूं कि तुम अपने को रूपांतरित ना करो अगर तुम्हें कांटे चुभ रहे हैं तो कांटे निकालने होंगे और अगर तुम्हारे जीवन में कुछ विषाद है तो विषाद झाड़ना होगा और तुम्हारे चेतना के दर्पण पर अगर धूल जम गई है तो धूल पहुंचनी होगी आओ तुम स्वर साधो मंतारा छेड़ दूं, गुमसुम यह रात तो कटे पी पी कर हलाहल बेसुसी रात है झंझा के कैंचुल में धरती का गात है आओ तुम आचल दो दीपक तो बाल दूं, तम की कुछ उम्र तो घटे बंदी है किरण किरण कैदी दिनमान है सम्मुख ही दृगपत के तमका व्यवधान है आओ तुम बाह गहो चिलमन यह तोड़ दूं कलमस का आवरण हटे संकित है प्राण प्राण कुंठित हर सांस है सच्चाई आसाएं सहमा विश्वास है आओ तुम भाव भरो शब्द छोड़ दूं का यह मेघ तो छटे आओ तुम स्वर साधो मन तारा छेड़ दूं गुमसुम यह रात तो कटे अगर तुम्हारे जीवन में रात है तो सुबह लानी इसलिए नहीं कि परमात्मा को तृप्त करना है बल्कि इसलिए कि सुबह का आनंद सुबह का उत्सव क्यों चूके अगर तुम्हारे जीवन में दुर्गंध है तो क्यों दुर्गंध भोगो परमात्मा को तो दुर्गंध और सुगंध समान है, वहां तो समत्व है लेकिन तुम जब सुगंध से भर सकते हो बेलाओं की गुलाबों की जूही की और चंपा की तो क्यों दुर्गंध में जियो दुर्गंध काटी जा सकती मगर इसे काटो अपने लिए परमात्मा के ख्याल से नहीं क्योंकि जब तुम परमात्मा के ख्याल से काटते हो तो बात थोड़ी उथली हो जाती ओछी हो जाती जैसे कोई किसी और के लिए सज के जा रहा है लेकिन सौंदर्य का कोई आत्मबोध नहीं मंदिर चले स्नान कर लिया फूल माला पहन ली तिलक चंदन लगा लिया और घर बैठे थे भूत प्रेत बने न नहाए ना, ना धोए जिस दिन मंदिर नहीं जाना उस दिन स्नान की जरूरत ही नहीं इसका अर्थ यह हुआ कि स्नान का आनंद तुम्हारे अनुभव में नहीं आया है स्नान अभी तुम्हारी जीवनचर्या नहीं बना उधार है दिखावा है प्रदर्शन है नुमाइश है, सौंदर्य का तुम्हें अभी सहज बोध नहीं स्त्रियां घर के बाहर निकलती तो सच बच के बाल संवार लिए मांग भर ली इत्र फुले लगा लिया सुंदर साड़ी पहन ली आभूषण बाहर स्त्री ऐसी सच के निकलती कि खुद का पति मिल जाए तो वो भी उनके प्रेम में पड़ जाए लेकिन घर इन्हीं देवियों को बैठे देखो रणचंडी बनी बैठी रहती कि अपना पति क्या दूसरे का पति भी देख ले तो भाग खड़ा हो सौंदर्य का एक अंतर्बोध अलग बात है फिर कोई देखता है कि नहीं यह सवाल नहीं है सौंदर्य का अपना रस है स्वास्थ्य का अपना आनंद है स्वच्छता की अपनी गरिमा मैं तुमसे कहूंगा सुदास परमात्मा को तृप्त करने के लिए कुछ मत करना कि सत्य बोलूंगा क्योंकि परमात्मा सत्य से प्रसन्न होगा तो इसका अर्थ हुआ कि अभी तक सत्य से तुम्हारा कोई नाता नहीं जुड़ा है अगर परमात्मा असत्य से प्रसन्न होता हो तो फिर तुम क्या करोगे फिर तुम असत्य बोलोगे लेकिन जिसका सत्य से नाता जुड़ गया है वो परमात्मा के लिए भी असत्य नहीं बोलेगा वह कहेगा कि परमात्मा अपनी जाने अगर उससे सत्य नहीं रुचिता तो वो अपनी रुचि बदले लेकिन मुझे सत्य प्रीति है सत्य मेरा आनंद है मैं सत्य ही बोलूंगा अगर सत्य के कारण मुझे नरक भी जाना पड़े तो मैं जाने को राजी हूं लेकिन झूठ बोलकर स्वर्ग नहीं जा सकूंगा तुम अगर सिर्फ स्वर्ग जाने में उत्सुक हो तो क्या फर्क पड़ता है कि कैसे स्वर्ग गए जिसको साध्य का बहुत ध्यान हो जाता है उसके जीवन में साधन की कीमत कम हो जाती है वो साधन की फिक्र ही नहीं करता अगर द्वारपाल को स्वर्ग के रुस्बत दे के प्रवेश मिलता हो तो कौन पंचायत करे दे देंगे रुस्बत अगर द्वारपाल के पैर दबाने से चमचागिरी करने से स्वर्ग में प्रवेश मिलता हो तो वह भी कर लेंगे तुम्हारी प्रार्थनाएं अक्सर चमचागिरी तुम्हारी स्तुतियां क्या है? खुशामते हैं खुशामते जैसे तुम किसी राजा महाराजा की स्तुति कर रहे हो ऐसे तुम परमात्मा की स्तुति करते हो तुम खूब बड़ा चढ़ा के जितना झूठ बोल सकते हो जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारा जीवन व्यवहार तुम्हारी प्रार्थना का गवाही नहीं होता तुम्हारी जीवन शैली तुम्हारी प्रार्थना का समर्थन नहीं करती नहीं परमात्मा की फिक्र ना करो सुदास वह तो तृप्त है और तुम जैसे हो ऐसे भी रहे तो भी त्रप्त है उसे रंच मात्र बेचैनी नहीं लेकिन तुम जैसे हो अगर बेचैन हो तो अपनी बेचैनी बदलो तुम अगर अशांत हो तो अपनी अशांति बदलो बदलाहट बदलाहट के लिए क्रांति क्रांति के लिए क्रांति स्वयं साध्य है साधन नहीं और जब तुम क्रांति का साध्य की तरह उपयोग करते हो साधन की तरह नहीं तो क्रांति में एक महिमा समाविष्ट हो जाती एक गौरव समाविष्ट हो जाता है एक गरिमा तब साधन और साध्य का भेद मिट जाता है और उस व्यक्ति को मैं धार्मिक व्यक्ति कहता हूं जिसके जीवन में साधन और साध्य का भेद नहीं जिसके लिए साधन साध्य है साधन जैसे साध्य है वैसे ही साध्य साधन है। साधन और साध्य एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे छोडूं यह जीर्ण जगत रह गए अधूरे गान सखी पग ध्वनि सुनती हूं आएंगे मन के रथ पर मेहमान सखी जन स्तुति के स्वर्णिम मंदिर में वे प्रतिमा प्रस्तर देव बने लाचार मनुष्यता खो न सकी है मुझ में उनमें भेद घने वे मनुज बने तो बने भले मैं बन न सकूं पाषाण सखी पग ध्वनि सुनती हूं आएंगे मन के रथ पर मेहमान मैं सखी मैंने कब माना बहुत कहा जगने प्रिय आते सपने में मैं जगती हूं तो देखूंगी मैं जगती हूं मैं तो देखूंगी जागृत को ही अपने में आंखें मूंदूं यदि परस करें मेरे जी को वे प्राण सखी पग ध्वनि सुनती हूं आएंगे मन के रथ पर मेहमान सखी वे मनुज बने तो बने भले जिन्होंने प्रेम को पहचाना है वे तो परमात्मा से कहेंगे कि तुम्हें अगर मनुष्य बनना हो तो बन जाओ वे मनुष्य बने तो बने भले मैं बन न सकूं पाषाण सखी लेकिन मैं पत्थर नहीं बनूंगा पत्थर की प्रतिमाएं हैं मंदिरों में उनकी पूजा करते करते तथाकथित भक्त भी पत्थर हो गए पाषाण हो गए हृदय उनके पत्थरों से भी गए बीते हो गए उनके हृदय पर कोई संवेदना पैदा नहीं होती थी। यह ठीक है वे मनुज बने तो बने भले मैं बन ना सकू पाषाण सखी पग ध्वन सुनती हूं आएंगे मन के रथ पर मेहमान सखी तुम्हें पत्थर नहीं बनना है तुम्हें कुछ भी नहीं बनना है तथाकथित पंडित पुरोहतों की बात मानकर तुम्हें जबरदस्ती अपने आचरण को शुद्ध नहीं करना है तुम्हें जबरदस्ती संत नहीं बनना है, तुम्हें सरल बनना है, आनंदित प्रफुल्लित मुक्त, जीवन के प्रेम में ऐसे लिप्त कि नाच सको गा सको फिर कठिनाई नहीं फिर निश्चित तुम्हें पगध्वनि सुनाई पड़ेगी पग ध्वनि सुनती हूं आएंगे मन के रथ पर मेहमान सखी और कोई रथ नहीं है स्वर्ण का जिस पर परमात्मा आएगा वह अतिथि तुम्हारी ही चेतना के रथ पर सवार होकर आता है कैसे छोड़ू यह जीर्ण जगत रह गए अधूरे गान सखी पग ध्वनि सुनती हूं आएंगे मन के रथ पर मेहमान सखी आंखें मुंदू यदि परस करें मेरे जी को वे प्राण सखी पग ध्वनि सुनती हूं आएंगे मन पर मन के रथ पर मेहमान सखी तुम्हारी चेतना ही स्वर्ग है स्वर्ग का द्वार है तुम्हारी चेतना की परम शुद्धि ही परमात्मा है इसलिए किस परमात्मा को तृप्त करने की बात कर रहे हो सुदास तुम तृप्त हो जाओ तो परमात्मा तृप्त है तुम अतृप्त हो अर्चन है तुम्हारी अतृप्ति का सवाल है। तुम रुग्ण हो सारा अस्तित्व तो स्वस्थ है तुम ताल के बाहर पड़ गए हो तुम बेताल हो गए हो तुमने स्वर्ग खो दिया है तुम बेसुरे हो गए हो अन्यथा सारा अस्तित्व स्वर में बद्ध है सारा अस्तित्व संगीत में लीन तुम भी स्वरबद्ध हो जाओ इस स्वरबद्धता को मैं प्रार्थना कहता हूं पूजा कहता हूं ध्यान कहता हूं कैसे कोई स्वरबद्ध होता है सुदास अतीत में रहोगे स्वर छिन्न भिन्न रहेंगे भविष्य रहो में रहोगे स्वर छिन्न भिन्न रहेंगे वर्तमान में जियो स्वर सध जाएंगे बस यही एक क्षण वर्तमान का सब कुछ हो एक क्षण जियो और परिपूर्णता से जियो समग्रता से जियो ऐसी डुबकी मारो कि पूरे पूरे डूब जाओ और प्रतिपल तुम पाओगे मेहमान करीब आ रहा और करीब आ रहा और करीब आ रहा और एक दिन वह अपूर्व घटना घटती है जिस दिन अतिथि में और आतिथे में कोई भेद नहीं रह जाता है मेहमान मेजवान की तरह आता है अचानक एक दिन तुम पाते हो कि तुम ही हो वह तत्व मसी श्वेत केतु